CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम वातायनम में आज सुनते हैं यह कार्यक्रम मयोपजीविना एक घना जंगल था जंगल में बहुत से पशु एवं बक्षी रहते थी मदोत कट नाम का सिंग जंगल का राजा था उसके कव्या, सियार और चीता ये तीनों अत्यन्त के गरीबी थे तीनों बड़े ही चतुर थे शेर पशुओं का शिकार करता और तीनों बड़े मजे से उसे खाते थे यानी मुफ्त का माल उड़ा देते एक दिन तीनों वनराज के साथ जंगल में घूमने निकले अब शेर ने कहा श्रीनुरेकाक श्रीगाल द्वीपिं अध्यकानन निरीक्षणम करणीयम न जाने अत्रमे शासने पशवः प्रसन्नाः सन्ति नव अवश्यं अवश्यं राजा तु प्रकृतिरंजकः भवती एव त हि श्री क्रम श्री क्रम मेट्रो मदोत कट इतस्त आवत चलनीयम मनस्तोषह करणीयह ओहो अपूर्व मेदं सत्वं तज ज्ञायताम किनेत धारणयकं ग्राम्यम्बा हो स्वामिन ग्राम्यो यम ऊष्ट्र नामा जीव विशेषः तव भोजय तद व्यापाद्यताह नाम गृहमागतम हन्मि तद भयप्रदानं दत्त्वा मत् सकाशम मानियता त्रणामि स्वामिन कृथनक नाम ऊष्ट्रो हम कदाचित स्वपरिवारेभ्य विचतोहम अत्र काननम् आगतवान् इतस्ततः परिभ्रामामि ग्रामम गच्छानि नावायति चिन्तयामि भो क्रथनक मात्वम ग्रामम गत्वा भूयोपि भारोद वहन कष्ट भागी भूयाः आ आ तदत्रे वरण्ये निर्विशंकः शशपा मया सह सदेव वास अनुग्रिही तोस्मित। भावतह करपया अहम सुखेन वसाम। अईखो गजोहम। मुशाल गजर राजह। पेशिंह। विरम ते नासिकाम। खिनत। नाहम। योद्धुम् जलामी ज, जलामी आ, तस्य दुष्ट गजस्य दंत मूसल प्रहा रही है महती यथा संजाता कथमा भी प्राने इर नवियुक्तोस में शरीरा सामर्थ्यान कुत्रचित अधमपि चलितुम शक्नोमि आम महाराज भवतः असमर्थ्यात् वयम सर्वे सांप्रतं क्षुधाविष्टाः इदानीं का भोजनमानये अनेन सतम केवलं दुःखमेव अनुभवामो वयम् ओ चिंता नैव करणीय अहमेव चिन्तयामि अनुश्यतां कुत्र चेत् किंचित सत्वं येनाहं तद् हत्वा यश्मत भोजनं संपादायामि का गतिहि इदम् अपि अस्माकमेव का कार्यं नो वयसा किं प्रभुत भ्रान्तेन अयम अस्माकं प्रभुः कथनं को विश्वस्तः तिष्ठति तदेन महत्वा प्राणयात्रां कुर्मः युक्तं तं भवता परम स्वामिना तस्य अभयप्रदानं दत्तं न वद्यो यमिति भोबायस अहम् स्वामिनं विज्ञाप्य तथा करिष्ये यथा स्वामी तस्य वधम करिष्यति प्रतिष्ठितं तु भवन्तः अत्रेव यावद हम ग्रिहम गत्वा प्रभोर अग्याम ग्रित्वा च आगच्छामी न जाने कदा आगमिश्यती धूरता हश्रिगालोयं न जाने तस्य मनसी किम किम प्रचलती हम्यग वदसीतं चिरायते खलू श्रिगालोयं स्वामेन समस्तं वनं भ्रमित्वा वयमागताः तर्हि किं लकिञ्चित सत्वं आसादितं तत् किं कुर्मो वयम् संप्रति वयम् भूक्षया पदमेकं अपि प्रचलितुं नशक्तुमः देवोपि पथ्याशो वर्तते तदयदि देवादेशो भवेत् तात् क्रथनकपिषితేन वर्तते पापधाम यत् केवम् भूयोपि वदसि ततस्त्वाम तक्षणमेव वधीस्यामि ततो मया तस्य अभयम् प्रदत्तम् तत् कथं पापादायामि स्वामिन यद्य भयप्रदानंत्वा वधाक्तियते तदेष दोषो भवति hmm. पुनर यदि देवपादानां भक्त्यासा आत्मनो जीवितव्यं प्रयच्छति तन्न दोषः कोत्र दोषः कोनरपि ततो यदि सह स्वयमे वात्मानम वधाय नियोजयति तद्वद्यः अन्यथा अस्माकं मध्यत एकतमो वद्यः इति अहो अहम् पत्यासि क्षण निरोधात् अद्यां दशाम यास्यामि ततकिमे तई प्राणैः अस्माकं ये स्वाम्यर्थे नयास्यन्ति, अपरं पस्चादपी अस्माभी वहनिक प्रवेशहकार्य है यदि, स्वामि पादा नाम किंचिद अरिष्टम्भ विश्यति, यद्ध्येवं तत्कुरुष्व यद्ध्रोचति, वायस द्विपिन स्वामिनो महति अवस्ता वर्तति, देनमेना कोट्र आसमान रक्षयष्यति तद्गत्वा स्वामी रक्षणीय बहु प्राप्तम दृष्टम वाकिंचित सत्वम स्वामिन वयम तावत सर्वत्र पर्यटिताः परं नाकिंचित सत्वम प्राप्तम तदद्य माम भक्षयत्वा प्राणान् धारयतु स्वामी ओ स्वल्पकायो भवान तव भक्षणात् स्वामिनः क्षुधा क्षान्ता न भविष्यति द्वीपिन् तव स्वामी भक्तिः प्रशंसनीयः साधु श्रीकाल साधु द्वीपिन् तद अप्सरा अहं स्वामिनं विज्ञपयामि भूमहाराजं प्रणमामि स्वामिनं माम् भक्षयित्वा शुदान शांतय किन्तु भवानपि स्वल्पकायह अतः अभक्ष्यह किम् वति भवान हवतु अलम विवादेन अहमेव गच्छामि स्वामिनः भोजनाय प्रणमामि स्वामिन माम भक्षय अहो सर्वैरपि शोभनानि वाक्यानि प्रयोक्तानि आइद्विपिन सत्यमुक्तं भवता भवन्तं स्वामी न भक्षयति भव स्वमिन माम भक्षयेतु अहम् प्रस्तुतोऽस्मि शोभनम तीवल स्वाद भोजनम स्वाद सीआर चीता तथा कौवे ने अपनी चालाकी से अपनी ठग विद्या से किस तरह साधारण एवं सीधे सादे प्राणी ऊंट को ठग लिया और उसका विनाश कर दिया हमें चालाक लोगों से धूर्त लोगों से ठगों से सदा सावधान रहना चाहिए मयोपजीविनाह अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी और डॉ रणजीत बेहरा भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी कलाकार